पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र सात सुखानुषयी राग सुख भोगने के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है वह राग है व्याख्या शरीर इंद्रियों और मन में आत्माध्यास हो जाने पर जिन वस्तुओं और विषयों से सुख प्रतीत होता है उनमें और उनके प्राप्त करने के साधनों में जो इच्छा रूप तृष्णा और लोभ पैदा हो जाता है उसके जो संस्कार चित्त में पड़ जाते हैं उसी का नाम राग क्लेश है इंद्रियेन्द्रिये राग द्वेशौ व्यवस्थितौ तयोन वसमागछेद तौह्य तो परिपंथिन इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेश है उन दोनों के वश में नहीं हुए क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं संगति यह राग ही द्वेष का कारण है क्योंकि चित्त में राग के संस्कार जम जाने पर जिन वस्तुओं से शरीर इंद्रियों और मन को दुख प्रतीत हो अथवा जिनसे सुख के साधनों में विघ्न पड़े उनसे द्वेष होने लगता है अब द्वेष का लक्षण कहते हैं दुखानुसयी द्वेश दुख के अनुभव के पीछे जो घृणा की वासना चित्त में रहती है उसको द्वेष कहते हैं व्याख्या जिन वस्तुओं अथवा जिन साधनों से दुख प्रतीत हो उनसे जो घृणा और क्रोध हो उसके जो संस्कार चित्त में पड़े उसको द्वेश क्लेश कहते हैं संगति द्वेष क्लेश ही अर्थात शरीर इंद्रियों आदि को दुखों से बचाने के संस्कार ही अभिनिवेश के कारण है जैसा अगले सूत्र से स्पष्ट है तथा विदुषोपी तथारूढ़ोभिनिवेश जो मरने का भय हर एक प्राणी में स्वभावतः बह रहा है और विद्वानों के लिए भी ऐसा ही प्रसिद्ध है जैसा कि मूर्खों के लिए वह अभिनिवेश क्लेश है व्याख्या स्वरस वाही स्वरस नाम वासना द्वारा वाही नाम प्रवृत्त है अर्थात मरण भय के संस्कार जो जन्म जन्मांतरों से प्राणी मात्र के चित्त में स्वभाव से ही चले आ रहे हैं विदुषा यह शब्द यहाँ केवल शब्दों के जानने वाले विद्वान के लिए प्रयुक्त हुआ है अर्थात वह पुरुष जिसने कोरे शास्त्रों को पढ़ा है और क्रियात्मक रूप से योग द्वारा अनुभव तथा यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है अभिनिवेश के अर्थ है मान भूयम् भूयास मिति ऐसा न हो कि मैं न हो किंतु मैं बना रहूँ शरीर विष्यादि भी मम वियोगो मा भूदिति शरीर और विष्यादि रूप प्रसादि से मेरा वियोग न हो आत्मा अजर अमर है जैसा गीता अध्याय दो में बतलाया है जयेनम वेति हंता जैनम मन्यते हतम उभव तौ न विजानी तो ना न हन्यते जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मरने वाला समझता है वे दोनों ही तत्व को नहीं जानते हैं यह आत्मा न मरता है न मारा जाता है